ये पुलिस ट्रेनिंग मुख्य रूप से क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए ही था इस ट्रेनिंग के दो पार्ट थे पहला प्योरिटिकल पार्ट था जिसमें सभी क्राइम इन्वेस्टिगेटर को लेक्चर दिया जाना था इसमें देश के जाने माने ऑफिसर्स आकर लेक्चर देते थे और इन्वेस्टिगेटर्स को फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट के साथ ही प्रैक्टिकल भी करवाते थे ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन स्किल इंप्रूव हो सके कुल मिलाकर थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लास के माध्यम से क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता था ताकि वो किसी भी केस को और अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए ये ट्रेनिंग कुल पांच दिनों की थी और इस ट्रेनिंग के लिए हर ब्रांच से टॉप इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर्स को ही बुलाया गया था टीम ए से विक्रांत के साथ ही राजीव शर्मा को भी ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम से सौरभ किशोर को भी ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया था पुलिस एकेडमी ने इन तीनों के लिए एक ही रूम अलॉट किया हुआ था वो तीनों मेल थे और लगभग आसपास के डिपार्टमेंट से ही थे इस वजह से ही उन्हें एक ही कमरा दिया गया था राजीव और सौरभ दोनों हम उम्र थे और विक्रांत की उम्र उन दोनों से थोड़ी सी ज्यादा थी इसीलिए दोनों ही विक्रांत को सर कहकर बुलाते थे ट्रेनिंग के पहले ही दिन ये तीनों अकेडमी के लोगों की नजरों से बचकर बाहर घूमने के लिए निकल गए थे ये तीनों एक बार में ड्रिंक्स के लिए पहुंच गए थे राजीव टीम बी का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था वो देखने में काफी दुबला पतला और बच्चा सा लगता था जबकि सौरभ देखने में ठीक उसका विपरीत था वो काफी हट्टा कट्टा नौजवान था देखने में ही पुलिस डिपार्टमेंट के तेज तर्रार अधिकारी दिखता था सौरभ फोरेंसिक टीम से था वो क्राइम प्लेस से ही क्राइम का सारा सबूत इकट्ठा करके लाता था और फिर सारी इन्वेस्टिगेशन रूम पर आकर जाँच करता था तीनों साथ में बैठे अपने अपने काम के बारे में बातें कर रहे थे सौरव के फॉरेंसिक टीम में होने की बात जानकर विक्रांत से रहा नहीं गया और उसने तुरंत ही सौरभ के आगे डॉक्टर गीता का जिक्र कर दिया विक्रांत माहौल को थोड़ा रंगीन बनाना चाहता था उसे लगा कि गीता की खूबसूरती का जिक्र सबका मन बहलाएगी साथ ही विक्रांत को भी डॉक्टर गीता को और करीब से जानने का मौका मिलेगा लेकिन डॉक्टर गीता का नाम आते ही कुछ पल के लिए सौरभ शांत हो गया फिर उसने गीता के बारे में बताना शुरू किया कि वो काम को लेकर बेहद सीरियस रहती है काम के मामले में जरा सा भी समझौता नहीं करती है किसी की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करती है डिपार्टमेंट में सभी उनसे डरते हैं सौरभ के मुंह से गीता का इंट्रोडक्शन सुनने के बाद विक्रांत को एहसास हुआ कि आखिर डॉक्टर गीता को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का हेड क्यों बनाया गया है पहले तो विक्रांत को लगता था कि गीता को यू ही फॉरेंसिक टीम का हेड नियुक्त कर दिया गया है लेकिन अब उसकी एबिलिटी सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो विक्रांत बड़े जोश में वहां क्लास करने के लिए पहुंचा वहां पर वो सब कुछ अच्छे से सीखकर जाना चाहता था ताकि संगीता मैडम ने उसके लिए जो कुछ भी किया है वो उसके बदले में उनके आगे खुद को प्रूव करके दिखा सके ट्रेनिंग के पहले दिन थ्योरी की क्लास थी एक्सपर्ट लेक्चर पहले दिन क्रिमिनल साइकोलॉजी और क्रिमिनल साइंस का लेक्चर दे रहे थे विक्रांत क्लास में जाकर बैठा तो बड़े जोश में था लेकिन वहां उसे कुछ भी हवा नहीं लग रही थी पूरा लेक्चर उसके सिर के ऊपर से निकल गया लंच होने तक तो विक्रांत की हालत खराब हो चुकी थी लेक्चरर का एक एक शब्द उसके लिए समझना मुश्किल हो रहा था वहां विक्रांत बस मूक दर्शक बना बैठा रहा एक दिन में ही उसका पढ़ाई का पूरा जोश निकल गया अगले दिन तो वो क्लास तक पहुंचने की भी हिम्मत नहीं जुटा सका दूसरे दिन पुलिस इंटेलिजेंस का लेक्चर था उसमें तो विक्रांत गया ही नहीं उसने सौरभ से कहकर अपनी अटेंडेंस लगवा दी थी और दिन भर रूम पर पड़ा सोता रहा था तीसरे दिन भी यही हुआ उसने सौरभ को कहकर अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दी और फिर दिन भर रूम पर पड़े पड़े गेम खेलता रहा और ऑनलाइन लोगों से चैटिंग करता रहा इन दिनों विक्रांत काफी आराम की जिंदगी बिता रहा था साथ ही इन तीन दिनों में उसने अदृश्य शक्ति के सिस्टम को भी काफी अच्छे से समझ लिया था अब तक उसे ये अच्छे से समझ आ गया था की अदृश्य शक्ति तभी काम करती है जब विक्रांत खुद कोई टास्क कर रहा होता है पिछले तीन दिनों से जब से वो ट्रेनिंग के लिए आया हुआ है तब से वो कोई खास टास्क नहीं कर रहा है वो दो दिनों से तो लगातार आराम ही कर रहा है इसलिए पिछले तीन दिनों से उसका सक्सेस रेट मिलाकर भी 50 प्रतिशत से कम है और फिर जाहिर है कि इतने कम सक्सेस रेट में उसे किसी भी तरह का कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिल सकता था भले ही विक्रांत को कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था लेकिन पिछले दो दिनों से वो बहुत आराम की जिंदगी जी रहा था वो इसी बात से संतुष्ट था दूसरी चीज विक्रांत ने ये एहसास की थी कि अदृश्य शक्ति हमेशा सिगरेट से ही एक्टिव होती है क्या अगर ऐसा हुआ फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि तो ऐसे में अगर कभी उसके पास सिगरेट नहीं रही तो फिर ये अदृश्य शक्ति चालू ही नहीं होगी लेकिन तभी विक्रांत को याद आया कि अभी पिछले दिन सुबह तो ये ऐसे ही एक्टिव हो गई थी तब तो कोई सिगरेट भी नहीं थी उस वक्त बस जोर से खांसने से ही यह अदृश्य शक्ति एक्टिव हो गई थी मतलब कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिगरेट से ही यह एक्टिव होगी अगर मैं चाहूं तो कभी भी इसे एक्टिव कर सकता हूं हाँ यह बात जरूर है कि सिगरेट की मदद से इसे जल्दी से एक्टिवेट किया जा सकता है भले ही विक्रांत का दिल क्लास में नहीं लग रहा था लेकिन वो लगातार उस लड़की के मर्डर केस के बारे में सोच रहा था वो लगातार सुनिधि के कॉन्ट्रैक्ट में था और उससे केस की सारी इंफॉर्मेशन ले रहा था टीम ए बहुत जोर शोर से इस केस को सॉल्व करने में लगी हुई थी अभी तक मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक जिस लड़की का मर्डर हुआ था यानी कि अंकिता वर्मा काफी गलत आदतों वाली थी वो इलीगल ड्रग्स आदि भी बेचती थी उसका कई लोगों के साथ अफेयर था और बहुतों के साथ लिव इन रिलेशन भी रह चुकी थी अभी तक टीम ए ने इस केस के सिलसिले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी की हुई थी बताया जा रहा था कि वो व्यक्ति कोई बड़ा सरकारी अधिकारी था उसकी फैमिली और बच्चे भी थे अंकिता के साथ उसका रिलेशन चल रहा था लेकिन उसने इसके बारे में किसी को कुछ बताया नहीं था अंकिता बार बार उसके ऊपर शादी करने का दबाव बना रही थी इसीलिए उसने अंकिता का मर्डर करके उसे नाले में फेंक दिया था अभी तक तो केस बिल्कुल साफ और सीधा नजर आ रहा था लेकिन अभी तक केस इसलिए सॉल्व नहीं हो सका था क्योंकि अभी तक पुलिस उस आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी दरअसल वो जिम्नास्टिक का खिलाड़ी भी था जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए गई तो वो बड़ी चालाकी से उनके चंगुल से निकलकर भाग गया पुलिस तब से ही उसके पीछे पड़ी हुई है लगभग पांच छह पुलिस अधिकारी उसे पकड़ने के लिए गए हुए थे लेकिन फिर भी वो सबको चकमा देकर वहां से निकल गया था उसके बाद से ही उस आदमी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है पूरी टीम ए उसकी खोज में लगी हुई है लेकिन अभी तक उसे पकड़ नहीं सकी थी पूरी टीम ए का उसने अकेले ही मजाक बना रखा था विक्रांत को खुद टीम एक ही स्थिति पर हंसी और तरस दोनों आ रहा रहा रहा था। था वो वो सोच कि अगर वो वहां रहा होता, तो कब का उसे पकड़कर केस खत्म कर चुका होता और अब तक तो उसने केस सॉल्व करने के एवज में अवॉर्ड भी जीत लिया होता विक्रांत को ये केस सॉल्व करना कैसा लग रहा होगा ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को